अष्टा त्रिंसम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि यज्ञों को करने वाले तुम दोनों यज्ञ आदि कार्य में आओ और मेरी इच्छा को जान कर उसे पूरा करो भावार्थ हे देवों तुम दोनों के लिए हमने यह सोम रस निकाला है तुम इसे पियो तथा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे यज्ञ में आओ भावार्थ हे देवों जिन सामर्थ्य से तुम हवि को ले जाते हो उन्हीं सामर्थ्य से तुम हमारे यज्ञों में आकर हमारी स्तुतियों को सुनो भावार्थ हे देवों प्रातः काल आने वाले देवों के साथ तुम सोमपान करने के लिए आओ और ऋषियों की विनती को सुनो भावार्थ, हे देवों, जिस प्रकार तुम्हें ज्ञानी बुलाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी गायत्री ख्षंदों में मंत्रों द्वारा तुम्हें बुलाया है, एकोन चत्वा रिंशम सुक्तम्द, भावार्थ, राष्ट का दूत ऐसा हो, जो अपने ज्ञान द्वारा साधारण जनता तथा बड़े-बड़े विद्वानों के बीच संबंध स्थापित कर सके विद्वानों का ज्ञान साधारण जनता तक तथा साधारण जनता की कठिनाइयां देश के नेताओं तक पहुंचा सके ऐसे अग्रणी दूत की ही प्रजाएं अपनी वाणीओं से बढ़ाई करती हैं ऐसा करने से राष्ट्र में एकता होती है उनके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं भावार्थ इस शरीर में रोगों को उत्पन्न करने वाले बहुत से शत्रु हैं जो अरियाह मनुष्यों पर आक्रमण करके उन्हें आमुर मरण अवस्था तक पहुंचा देते हैं ये तब ही नष्ट हो सकते हैं जब शरीर की अग्नि बलहीन हो इसी प्रकार राष्ट्र शरीर में जब विद्वान तथा वीर आदि अग्रणी बलशाली होते हैं तब राष्ट्र के सभी शत्रु बलशाली हो जाते हैं इसके साथ ही देश की आर्थिक अवस्था भी सुधरी रहे इसलिए राष्ट्र में दानियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा जो संचयशीलता अथवा पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं उनको नष्ट करना चाहिए भावार्थ जो दूत पूर्ण ज्ञानी कल्याणकारी विशेष धनों का स्वामी तथा विद्वान हो उसे सदैव घी आदि से परिपुष्ट करना चाहिए ताकि वह देश की सेवा चिरकाल तक कर सके तथा देश के शत्रुओं को नष्ट कर सके भावार्थ जो अग्रणी देश की सेवा में अपने बल की भी आहुति देता है अर्थात जो तन मन भंग से देश की सेवा करता है वह देश को प्रत्येक प्रकार के रोगों से दूर रखकर सदैव खुशहाल एवं समृद्ध रखता है और देश में जिस प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है वैसा वैसा धान्य उत्पन्न करता है भावार्थ किसी भी राष्ट्र का नेता अपने पराक्रम से युक्त कार्यों के कारण ही प्रजाओं में विख्यात होता है तभी वह अपनी शक्तियों से युक्त होकर अपने शत्रुओं को पराजित करता है भावार्थ यह अग्नि मनुष्यों के सब जन्मों को तथा उनके सब रहस्यों को जानता है इसलिए उससे छिपकर कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता मन में सोची हुई बुरी बात को भी वह जान जाता है इसलिए जो उपासक उससे डरते हुए उसको आहुति प्रदान करते हैं उनके लिए वह धन के द्वार खोल देता है तथा उनके सब शत्रुओं का नाश कर देता है भावार्थ यह अग्नि देवों में अच्छी तरह निवास करता है यज्ञ करने वाले पुरुषों के मध्य यज्ञ अग्नि के रूप में रहता है जो ज्ञानी लोग इस अग्नि को प्रसन्न करना जानते हैं उनके शरीर में यह अग्नि प्रसन्नता से रहता है जो मनुष्य प्रत्येक काम को प्रसन्नता से करता है रो रोकर नहीं वह सब ज्ञानियों में पूजा जाता है तथा उसी परिश्रमी के सभी शत्रु नष्ट होते हैं भावार्थ यह अग्नि सभी नदियों में निवास करता है और लोकों में रहने वाला यह अग्नि ज्ञानी लोगों की रक्षा करके उनका पालन पोषण करता है वह शत्रुओं का अतिशय विनाशक है इसलिए यह अत्यंत पूजनीय है जो अग्रणी अपने शत्रुओं का नाश करता है वह सब जगह पूजा जाता है भावार्थ यह अग्नि पृथ्वी में भौतिक अग्नि रूप में है अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में तथा द्यु में सूर्य के रूप में रहता है वह शुद्ध एवं प्रदीप्त होकर देवों को हवि पहुंचाने का अपना कार्य मुस्तैदी से करता है इसलिए वह सब जगह पूजा जाता है भावार्थ मानवों में जितना ऐश्वर्य है उन सब का यह अग्नि एक ही अधिपति है इसी कारण देवों में भी सर्वोत्तम है सब ओर से बहने वाली नदियां भी इसी अग्नि की सेवा करती हैं चत्वारिंशम सूक्तम भावार्थ हे इंद्र अग्नि तुम दोनों श्रेष्ठ धन दो बाकी उस धन की मदद से हम दृढ़ से दृढ़ शत्रुओं को नष्ट कर सकें तथा निर्बल शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं भावार्थ हे इंद्र एवं अग्नि हम तुम दोनों का अपमान कदापि न करें बल्कि इन दोनों देवों की सदैव पूजा करें वह इंद्र हमारे पास आए ताकि हम शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं भावार्थ इंद्र एवं अग्नि दोनों ही देव सदैव युद्ध में निवास करते हैं सदैव शत्रुओं से युद्ध करते हैं वे अपने ज्ञान से ज्ञानी हैं इसलिए सब उनकी बढ़ाई करते हैं भावार्थ इंद्र अग्नि इन दोनों देवों में यह संपूर्ण जगत समाया हुआ है यह द्युलोक एवं पृथ्वी लोक भी समाए हुए हैं ऐसे इन देवों की अर्चना करनी चाहिए भावार्थ इंद्र एवं अग्नि इन दोनों देवों ने बंद द्वार वाले सागर रूपी बादलों के मुंह को खोल दिया तो पानी की धारा निकलने लगी इन दोनों देवों में इंद्र अपने तेज के कारण सब पर शासन करता है भावार्थ हे इंद्र जिस प्रकार बेलाओं से अच्छी प्रकार ढकी हुई दाल को भी लोग काटते हैं उसी प्रकार तू शक्ति से अच्छी प्रकार शक्तिशाली शत्रु को भी काट डाल इंद्र की मदद से हम असुरों के धन को आपस में बांट लें भावार्थ हम अपने तन एवं मन से इंद्र अग्नि की स्तुति करते हुए अपने वीरों की मदद से शत्रुओं को पराजित करें परंतु जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे हम भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करें भावार्थ इंद्र एवं अग्नि दोनों देव सत्व गुण से युक्त हैं और ये द्युलोक में सब जगह संचार करते हैं ये दोनों देव नदियों को प्रवाहित होने के लिए बंधन से मुक्त करते हैं भावार्थ हे वज्रधारी एवं सर्वोत्पादक इंद्र तू मुझे प्रसन्न करने वाले वीर को धन प्रदान कर तेरी उपमाएं एवं प्रशंसाएं बहुत हैं तेरी प्रशंसा करने से हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हुई है तथा हमारे सब शत्रु नष्ट हो गए हैं भावार्थ इस इंद्र ने अपने तेज से शुष्ण असुर की संतानों को भी मारा और नदियों को बहने के लिए मुक्त किया इसी प्रकार शत्रुओं को कुल एवं वंश सहित नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे सर्वथा नष्ट हो जाएं भावार्थ शुष्ण असुर की संतानों को नष्ट करने वाले और सुखदायक जल को प्रवाहित करने वाले सत्य मार्ग के प्रदर्शक और स्वयं भी सत्य का पालन करने वाले इंद्र को तेजस्वी बनाना चाहिए भावार्थ इंद्र एवं अग्नि की उत्तम तथा नवीन स्तुति करनी चाहिए हमारे घर सोना चांदी तथा तांबा इन तीन धातुओं से भरे हों तथा तीन मंजिलों वाला हो इस प्रकार ऐश्वर्य के स्वामी होकर रहेंगे एक चत्वारिंशम सुक्तम भावार्थ जिस प्रकार मनुष्य अपने पशुओं की रक्षा करता है उसी प्रकार वरुण देव मनुष्यों की रक्षा करते हैं इसलिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा से हमारे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए भावार्थ वरुण सात किरणों से युक्त है तथा अंतरिक्ष में रहता है इस वर्णन से पता चलता है कि वरुण अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत है विद्युत में स्थित सात रंग की किरणें ही इस वरुण की सात बहने हैं भावार्थ वह वरुण रात्रियों को श्रेष्ठ बनाता है तथा अपनी कुशलता से पूर्ण जगत का निर्माण करता है ऐश्वर ये प्राप्त की कामना करने वाले उस वरुण को हर प्रकार से बढ़ाते हैं भावार्थ इसी वरुण ने पृथ्वी की दिशाओं को स्थापित किया उसी ने सबका निर्माण किया उस वरुण का स्थान श्रेष्ठ तथा सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है सबका स्वामी होने के कारण वह वरुण सबका रक्षक भी है भावार्थ यह वरुण देव सभी भुवनों को धारण करने वाला है वह ज्ञानी है वह अपने ज्ञान से अनेक प्रकार के रूप धारण करता है भावारथ जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में उस चक्र के सब ओर आश्रित रहते हैं उसी प्रकार इस वरुण में सभी ज्ञान आश्रित हैं इसी वरुण ने तीनों लोकों का विस्तार किया है भावारथ जिस प्रकार मनुष्य झब्बे से अपने सारे शरीर को आच्छादित करता है उसी प्रकार वरुण ने इस जगत को व्यापक कर रखा है वही देव सब देवों के सामर्थ को बढ़ाता है इसलिए सभी देव वरुण के कारे का अनुसर्ण करते हैं भावार्थ यह वरुण देव समुद्र का राजा सर्व व्यापक और सूर्य की भात प्रकाश्मान है वह चारों दिशाओं में कार्यों को स्थापित करता है तथा असुरों के पराक्रमों को नष्ट करता है भावार्थ इस वरुण के सुभ्र तेज के कारण ही भूमि एवं द्योलोक के 3-3 स्तरों को विस्तृत किया उसी वरुण का स्थान अचल है अपने अचल स्थान पर विराजमान होकर वह सभी नदियों पर शासन करता है भावारथ यह वरुण अपने कार्य के अनुसार अपने तेज को दिन के समय श्वेत तथा रात के समय काला बनाता है और अपनी धारक शक्ति से ही दुलोक को धारण करता है इसलिए उसका स्थान उत्तम है